ध्यान और आध्यात्मिक जीवन एकाग्रता और ध्यान चित्त शुद्धि की आवश्यकता यदि तो चित्त शुद्धि के बिना ध्यान करने का प्रयत्न करो तो यह संभव है कि तुम ईश्वर के बदले चित्त की बुराइयों पर मन को एकाग्र करने लगो उच्चतर केंद्रों के जागृत होने पर ही साधक के लिए उच्च विचारों पर लंबे समय तक ध्यान करना संभव होता है इसीलिए प्रार्थना और शुभ कर्मों का महत्व है प्रारंभिक साधक को एकांतिक ध्यान के पथ का अनुसरण कभी नहीं करने देना चाहिए हमारे सन्यासी संघ में हम कभी भी ऐसा नहीं करने देते जब तक तुम अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर लेते तब तक आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं में अत्यधिक ध्यान तुम्हारे लिए हानिकारक है एकांत में बैठकर जब तुम अपने मन को शांत करने का प्रयत्न करते हो तो अवांछनीय अपवित्र विचार तुम्हारे मन में उठने लगते हैं और विभ्रम पैदा करते हैं ये तुम पर हावी भी हो सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में थोड़े समय ध्यान करना ही श्रेयस्कर है बाकी समय का कर्म सेवा और अध्ययन के द्वारा सदुपयोग करना चाहिए यही बात ईसाई सन्यासी समुदाय में प्रारंभिक शताब्दियों के ईसाई तपस्वियों के जीवन से सीखी है तब से कैथोलिक ईसाई धर्म संघ ने सार्थक कर्म और ध्यान को साथ साथ करने का बुद्धिमत्तापूर्ण विधान किया है कुछ मात्रा में वासनाओं और इच्छाओं को शुद्ध और उदात्त किए बिना एकाग्रता ऐसे लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो जाती है जिन्होंने अपने आप को उच्चतर जीवन के लिए समुचित रूप से तैयार नहीं किया है इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं एक तरह से हम सभी मन को एकाग्र करते हैं लेकिन हम उसे इच्छा इच्छानुसार दिशा प्रदान करना नहीं जानते यह केंद्रित किया गया मन एकाग्रता के कारण अधिक तीव्रता के साथ विषय भोगों तथा नाना प्रकार की सांसारिक वस्तुओं और प्रलोभनों की ओर दौड़ेगा अतः यदि हमें मन की ठीक से देखभाल करनी न आती हो तो वह हमें विपथगामी कर सकता है यदि एकाग्रता के साथ ही साथ उदात्तीकरण और चित्त शुद्धि न हो तो एकाग्रता न होना अधिक अच्छा है अतः मन वचन और कर्म की पवित्रता अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य इत्यादि के पालन की आवश्यकता पर इतना बल दिया गया है समस्त इच्छाओं और भावनाओं को उदात्त किए बिना हम आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते चारित्रिक यम नियमों का कड़ाई से पालन करने के बाद ही हमें एकाग्रता और ध्यान का प्रयत्न करना चाहिए पवित्र न होने पर एकाग्रमन पूरा शैतान बनकर साधक के लिए अनंत समस्याएं पैदा करता है शारीरिक और मानसिक पवित्रता अत्यंत आवश्यक है कभी कभी हम केवल शारीरिक पवित्रकता को महत्व देने की भूल कर बैठते हैं क्योंकि वास्तविक मानसिक पवित्रता अर्जन करना कहीं अधिक कठिन होता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्नान से संतुष्ट हो जाते हैं लेकिन जो चित्त शुद्धि के लिए प्रयास नहीं करते परंतु मलिन मन को उच्च वस्तुओं पर एकाग्र करना असंभव है जब तक किसी पुरुष में स्त्री और स्त्री में पुरुष के बारे में अपवित्र विचार हैं तब तक उस पुरुष अथवा स्त्री के लिए वास्तविक उच्चतर ध्यान का प्रश्न ही नहीं हो उठ सकता स्थूल शारीरिक संबंध भले ही न हो पर फिर भी यह काम ही है और जब तक किसी भी रूप में काम रहेगा तब तक पवित्रता की प्राप्ति नहीं हुई है और पवित्रता के बिना उच्चतर आध्यात्मिक जीवन बहुत दूर की बात है आसन स्थिर आसन विशेषकर बैठने का अगली सीढ़ी है पतंजलि किसी भी स्थिर और सुखकर आसन का सुझाव देते हैं पालथी मारकर बैठना निश्चय ही बहुत उपयोगी है क्योंकि इस आसन में देह का भार पूरी तरह संतुलित रहता है लेकिन यह सहज साध्य होना चाहिए अन्यथा वह साधना का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति के मन को विक्षिप्त कर देगा भारतीयों के लिए स्वाभाविक है किंतु बहुत से पाश्चात्यवासियों को इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ सकता है और कुछ उसे करने में बिल्कुल असमर्थ रहते हैं जो हो जो लोग कर सकते हैं उनके लिए पालथी मारकर बैठना साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है प्राणायाम कुछ लोगों के लिए प्राणायाम बहुत उपयोगी होता है मन और प्राण परस्पर संबंधित रहते हैं और सदा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं प्राणायाम करते समय पूरक कुंभक और रेचक का अनुपात एक चार दो का होना चाहिए लेकिन अत्यधिक व्यस्त अथवा अनियमित जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को प्राणायाम के अभ्यास की सलाह नहीं दी जा सकती लेकिन साधारण संतुलित स्वार्थ प्रसार्थ सभी के लिए अच्छा है पर केवल सांस को रोकना पर्याप्त नहीं है यदि ऐसा होता तो फुटबॉल की थैली संसार की सबसे महान योगी होती प्राणायाम के साथ हमें तीव्रतापूर्वक पवित्रता का चिंतन करना चाहिए सब कुछ पवित्र है मैं पवित्र हूँ मैं पवित्रता स्वरूप हूँ मन को ऐसे प्रबल सुझाव दो ऐसा अनुभव करो कि प्रत्येक सांस के साथ तुम्हारे देह मन पवित्र से पवित्रता होते जा रहे हैं श्वास में पवित्रता को भीतर लो प्रश्वास में पवित्रता को बाहर निकालो शांति को भीतर लो शांति को बाहर आने दो अपने को पूरी तरह शांति से भर लो अथवा शांति को भीतर लो सभी मानसिक विक्षेपों को प्रश्वास द्वारा बाहर निकालो त्याग और वैराग्य को भीतर खींचो और देह व मन की सभी अशुद्धि को बाहर निकालो बल को भीतर लो सभी दुर्बलता और भय को बाहर निकालो वास्तविक ध्यान का प्रारंभ करने के पूर्व मन के ये प्रबल सुझाव बार बार प्रदान करो ध्यान की विषय वस्तु ध्यान को शून्य पर केंद्रित नहीं करना चाहिए प्रारंभिक साधक को मन को शून्य या खाली करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए यदि वह ऐसा करेगा तो या तो उसे ऊँघने लगेगा या फिर वह शून्य पवित्र विचारों से भर जाएगा ध्यान में कुछ निश्चित सकारात्मक आध्यात्मिक प्रत्यय होना चाहिए जिन लोगों के लिए निराकार का ध्यान करना बहुत सूक्ष्म प्रतीत होता है उन्हें अपनी भावनाओं को किसी दैवीय रूप पर केंद्रित करना चाहिए यह दो प्रकार से बहुत लाभप्रद होता है यह व्यक्ति के अहंकार से उसे बचाता है और भावनाओं का उदातीकरण करता है यदि कभी किसी ऐसे व्यक्ति का रूप तुम्हारे मन में उठे जिसे तुम प्रेम या घृणा करते थे तो अपने इष्ट का चित्र उसके बदले में अपने मन में स्पष्ट रूप से उठाओ इष्ट के प्रति अपनी भावनाओं को उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारी भावनाओं के विरोध में खड़ी करो जिसकी स्मृति अब तुम्हें कष्ट दे रही है सांसारिक चित्रों विषयों और भावनाओं के प्रभाव को ईश्वरीय रूप तथा उसकी भावना द्वारा क्षीर्ण करना चाहिए ऐसा करने में समर्थ व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में बिना अधिक कठिनाई के तेजी से प्रगति करते हैं अपने इष्ट देवता के प्रति तीव्र प्रेम और आकर्षण का अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए ध्यान आसान होता है नैतिक अनुशासन के बिना हम परमात्मा के निकट संपर्क में कभी नहीं आ सकते यदि मन को पूर्ण रूप से शून्य करने के बाद सद्विचार उठाए जा सके तो ठीक है तब फिर ऐसी पद्धति बहुत उपयोगी होगी लेकिन प्रारंभिक साधक के लिए यह बहुत खतरनाक है क्योंकि मन को शून्य करने के बाद वह उचित विचार लाने में सफल नहीं होता बल्कि सो जाता है या जा अपने अचेतन मन द्वारा प्रचालित होने लगता है प्रारंभिक साधक के लिए मन के चेतना के स्तर से नीचे गिरने का महान खतरा सदा बना रहता है बहुत से लोग आध्यात्मिक जीवन को उच्चतम सोपान से प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन यह संभव नहीं है आध्यात्मिक जीवन में लंबी छलांगें नहीं होती और यह पता लगाए बिना कि व्यक्ति किस अवस्था में है कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है उच्च दार्शनिक उड़ानों तथा सुंदर बौद्धिक सपनों का अर्थ अनुभूति नहीं है तथा वे अपने से अनुभूति नहीं करवा सकते वे केवल अति सूक्ष्म और वैचारिक कल्पनाओं तक ले जा सकते हैं जिनका वास्तविक और व्यवहारिक जीवन के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता उनमें निरत रक, रखने वाले व्यक्ति के जीवन में उनसे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता हमें यह जानना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और वहाँ से आगे बढ़ना चाहिए हमें नवसिखिए की तरह प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ना चाहिए आदर्श के रूप में हमारे लिए अद्वैत ठीक हो सकता है लेकिन व्यवहारिक स्तर पर हम द्वैतवादी हैं और बहुत समय तक द्वैतवादी बने रहेंगे किसी को अद्वैत की चरम सिद्धांत की बड़ी बड़ी बातें करते देख मुझे हंसी आती है क्योंकि अधिकांश समय वे खोखली कल्पनाएँ होती हैं और लच्छेदार शब्दों के अतिरिक्त कुछ नहीं होती इनसे यह भी ज्ञात नहीं होता कि वह व्यक्ति विशेष अद्वैत साधना का अधिकारी है द्वैत में स्थित कोई भी व्यक्ति चाहे वह कैसी भी स्थिति में क्यों न हो अद्वैतवादी नहीं है भले ही उसे अद्वैतवाद के प्रति रुचि हो या न हो कई बार आधुनिक मानव का मन रूढ़िवादी औपचारिक ध्यान के सुझाव का विरोध करता है वह कहता है हम उसमें अपने मन को क्यों लगाएँ क्या संसार में दास्ता पर्याप्त नहीं है अतः उन साधना पद्धतियों का अभ्यास क्यों करें जो हमें अच्छी नहीं लगती हम तो अनंत निर्गुण को चाहते हैं अतः जब भगवान के रूप अथवा गुणों से हमें क्या प्रयोजन हमें अखंड ब्रह्म को प्राप्त करना है हम परमात्मा की सत्य और आत्मा के रूप में उपासना करना चाहते हैं निश्चय ही यह सारा कथन बहुत आकर्षक और अत्यंत आध्यात्मिक प्रतीत होता है लेकिन वास्तविक जीवन के स्तर पर इस तरह का चिंतन कुछ भी उपलब्धि प्रदान नहीं कर सकता प्राय ऐसे लोग अपने दैनंदिन जीवन में पक्के द्वैतवादी होते हैं परमात्मा की सत्य और आत्मा के रूप में आराधना आदर्श के रूप में ठीक हो सकती है लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा कितने लोग कर सकते हैं अधिकांश लोगों के लिए यह केवल धूंधली भावना और अस्पष्ट चिंतन तथा ऐसा क्रियाकलाप होता है जिसका सत्य से और आत्मा से कोई संबंध ही नहीं होता